श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद उन्यासी अवतारवाद प्राण कृष्ण मास्टर राम गिरीश गोपाल आदि के संग में शनिवार पाँच अप्रैल अठारह सौ चौरासी सुबह के आठ बजे हैं मास्टर ने दक्षिणेश्वर में पहुंचकर देखा श्री रामकृष्ण प्रसन्न चित्त हैं अपनी छोटी खाट पर बैठे हैं जमीन पर कई भक्त बैठे थे उनमें श्रीयुत प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय भी थे प्राण कृष्ण जनाई के मुखर्जियों के वंश के हैं कलकत्ते में श्याम पुकुर में रहते हैं मेकेजी लायल के एक्सचेंज नामक नीलाम घर के कार्याध्यक्ष हैं ये गृहस्थ तो हैं परंतु वेदांत चर्चा में उनकी बड़ी प्रीति है श्री रामकृष्ण देव की बड़ी भक्ति करते हैं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 श्री राम कृष्ण से वार्तालाप कर रहे हैं श्री राम को साष्टांग प्रणाम करके वे भी एक ओर बैठे अवतारवाद श्री राम प्राण कृष्ण से परंतु आदमी में उनका ज्यादा प्रकाश है अगर कहो अवतार कैसे सिद्ध होगा जिनमें भूख प्यास ये सब जीवों के धर्म हैं संभव है कि उनमें रोग शोक भी हो तो इसका उत्तर यह है